गीता तत्व चिंतन कर्म रहस्य एक कर्म में अकर्म कर्म करते हुए यह दृढ़ विश्वास रखना कि यही एक दिन मुझे अकर्म की स्थिति में पहुंचा देगा यदि मुझे अकर्म को प्राप्त होना है तो यह कर्म ही उसका एकमात्र उपाय है जैसे मैं बंबई जाना चाहता हूं उसके लिए मुझे बंबई का टिकट खरीदना होगा और बंबई जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ जाना होगा हरदम मुझे यह ध्यान रखना होगा कि मेरा लक्ष्य बंबई है मुझे बीच में नहीं उतरना है टिकट खरीदकर बंबई जाने वाली ट्रेन में बैठना कर्म है हर समय लक्ष्य का ध्यान रखना और तदनुरूप कार्य करना विकर्म है तथा लक्ष्य अकर्म है कर्म करते समय क्रिया आत्म चैतन्य रूप लक्ष्य का सतत ध्यान रखना ही कर्म में अकर्म देखना है एक अकर्म में कर्म अकर्म की स्थिति को देखकर यह सोचना कि इसकी प्राप्ति का उपाय कर्म त्याग नहीं बल्कि कर्म है जल पर चित्त लेटे हुए व्यक्ति को देखकर इस सत्य की अनुभूति होना कि यह क्रियाहीन सी दिखने वाली अवस्था तैरने की क्रिया के त्याग से नहीं मिलेगी बल्कि तैरने का विशेष कौशल जानने से प्राप्त होगी जल पर लेटे हुए व्यक्ति के अकर्म के पीछे जैसे हम उसको उपाय स्वरूप तीव्र कर्म को देखते हैं उसी प्रकार क्रिया क्रियाशून्य आत्म चैतन्य रूप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म को उपास्य स्वरूप देखते हैं वही अकर्म में कर्म देखना है फिर अकर्म में कर्म देखने का यह भी तात्पर्य हो सकता है कि यदि व्यक्ति के मन में संसार की किसी प्रतिक्रियावश मर्कट या शमशान वैराग्य उपज जाए और वह कर्म छोड़ छाड़ कर जंगल जाने के कि सोचे तो उसे यह ध्यान दिला देना कि देखो यह जो तुम सोच रहे हो अकर्म को अपनाना है तो जरा अपना अंतकरण टटोल कर देखो क्या वह सचमुच अकर्म है वहाँ से तुम्हारा अहंकार तुम्हारी वासनाएं सारी की सारी बनी हुई हैं भले ही तुम कर्मों को छोड़कर बैठे दिखाई दे रहे हो और जहाँ अहंकार और वासनाएँ भरी हुई हो वह तो कर्म ही है और घोर कर्म है यह भी अकर्म में कर्म देखना है तात्पर्य को व्यक्ति निवृत्ति का सोपान माने ऐसा सोचे कि प्रवृत्ति में ही निवृत्ति छिपी है और जिस दिन हमारी प्रवृत्ति भगवदर्पित हो जाएगी तो उसी दिन उसमें से निवृत्ति प्रकट हो जाएगी यह प्रवृत्ति से निवृत्ति देखना है अतः यह व्यक्ति निवृत्ति में स्थित हो जाए तो ऐसा देखें कि प्रवृत्ति ही उसे निवृत्ति तक ले आई है यही निवृत्ति में प्रवृत्ति देखना है